नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मतबन 90.4 एफएम करियर इन टेलीकोम्युनिकेशन पर आज विशेष बात करेंगे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ आप सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए हमने ये खास प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसमें हम लोग अलग अलग ट्रेड पे बात करते हैं उस ट्रेड में आप कैसे उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं ये सारी बातें हम एक्सपर्ट से आपको सुनाते हैं तो आज के इस शो में हमारे साथ करियर इन टेलीकोम्यूनिकेशन के लिए विशेष विपिन जी हमारे साथ है हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो विपिन जी का बहुत बहुत स्वागत है वो खुद अभी एक बहुत ही अच्छा पोजीशन पे हैं और टेलीकम्युनिकेशन में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो हम उनके साथ बात करते हुए बहुत सारी बातें हम जानेंगे तो आप सभी की तरफ से नितिन जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सर नितिन जी ये हम जानना चाहेंगे कि करियर इन टेलीकम्युनिकेशन की जब बातें करते हैं हम किस किस तरह की जो क्वालिटीज है एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए और किस तरह का जुनून उसके अंदर होना चाहिए और उसकी जो हॉबीज है वो कैसे होनी चाहिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए Actually, please, I tell you, uh, myself. I am from एच एस पी टी पंचकुमा एंड आफ्टर दैट कम्प्लीटेड माई डिप्लोमा टू थाउजेंड इलेवन तो आई टूक एडमिशन इन बी टेक इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट फ्राम के यू के तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेलीकोम्युनिकेशन टेलीकोम्युनिकेशन के लिए आज हम विदाउट मोबाइल विदाउट नेटवर्क विदाउट इंटरनेट के हम आज रह नहीं सकते तो इसके लिए मतलब आगे जो हमारा टेलीकोम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है इनक्रीज लेवल पे आगे अगर सर होता जा रहा है तो इसके लिए मैं अभी सभी अपने भाई बहनों से यही अपील करूँगा कि आने वाले टाइम हमारा टेलीकोम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा रहेगा और उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ही आएंगी आने वाले टाइम जी विपिन जी एक बात बताइए कि जैसे कि हम लोग अगर टेली में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या करना होगा हमें किस तरह की बातें हमारे जहन में होनी चाहिए एक्चुअली टेलीकोम्युनिकेशन के लिए हमें सबसे पहले इंजीनियरिंग लाइन में टेक्निकल लाइन में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसके लिए हमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में के लिए डिप्लोमा करना पड़ेगा और अगर हम अच्छी पोजिशन पर जाना चाहते हैं टेली कम्युनिकेशन तो हमें बैचल ऑफ टेक्नोलॉजी ए, के लिए टेक्निकल लाइन में जी विपिन जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं की आज के जमाने में जो है आज पूरी दुनिया में जो है फोन सभी के पास है ही है इवन जो छोटे से, तो से छोटा व्यक्ति है जी हु परेशान हो जाते हैं हुँ, हुँ, हुँ. तो उसके लिए हम बैठे हैं टेलीकॉम में इसलिए कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जितना हम लोग आगे इस फील्ड में जा सकते हैं उतना हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आजकल जो है इंटरनेट का ज़माना भी आगे बढ़ रहा है और वो भी टेली के साथ जुड़ा हुआ है और जहाँ मोबाइल फ़ोन आज है तो मोबाइल फ़ोन में भी नेट की सुविधा उपलब्ध है तो धीरे धीरे जो है ये मार्केट जो है बहुत बढ़ रहा है और लोग इसके अधीन होते जा रहे तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत बड़ा जॉब सेक्टर भी बन जाएगा आगे चल के तो इन टेलीकॉम में वेरी वेरी अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग स्टूडेंट्स एंड हमारे सभी दोस्तों के लिए आप बहुत ही जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कर रहे हैं या टेली में कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है भविष्य बहुत उनका उज्ज्वल है तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे की कि आपने किस तरह से अपना करियर बनाया है उसके बारे में कुछ बताइए मैंने सर इन टू थाउजेंड एट में डिप्लोमा में एडमिशन लिया था इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट from एच एस बी तो मैंने सब जब सोचा था एक उस टाइम सिविल डिपार्टमेंट का बहुत ही अच्छा स्कोप चला हुआ था उस टाइम टू थाउजेंड एट में मतलब कि अच्छा स्कोप चला हुआ था सिविल डिपार्टमेंट का तो मैंने घर वालों से कहा कि मेरे को सीएम चाहिए तो घर तो वाले कहने लगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अच्छा है, इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेकर टेक्निकल लाइन में जाकर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं तो जब मैंने एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स में लिया तो मेरे को काफ़ी अलग सात महसूस हुआ कि मैंने गलत कराया तो जब मैंने पास आउट की तो मैंने सोचा चलो इसमें लगे तो ये हैं पढ़ाई में तो बी टैक कर रहे तो हमने बी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से करी और डिप्लोमा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से करा और टू में मैंने पास आउट कर लिया था तो उसके बाद मैंने टेलीकोम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करा टू में और नाउ इन दिस टाइम एसोसिएट इंजीनियर इन टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हरियाणा तो मतलब की टेलीकोम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा है आज के टाइम में विदाउट कोई हमारी मशीनरीज जो हमारे रक्षा के लिए हमारी जो आज परमाणु बम बढ़ हुए हैं ये भी आज टेलीकोम्युनिकेशन पे ही डिपेंड है मतलब विदाउट टेलीकोम्युनिकेशन हम कुछ भी मतलब कि आगे अब कुछ मतलब कर नहीं सकते विदाउट इंटरनेट विदाउट नेटवर्क भी हम कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल हैं विपिन जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया किस तरह से आपने अपना करियर बनाया है उसके बारे में आपने बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि आगे चल के जो है इस सेक्टर में कितने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है उसका जो है अंदाज़ा अभी हम नहीं लगा सकते इवन आपने बताया परमाणु बम भी जो है अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है या उसका परीक्षण हो रहा है या कुछ भी उसमें कर रहे हैं तो वहाँ भी जो है इंटरनेट की सुविधा के बिना वो कुछ नहीं हो सकता तो हर जगह जो है नेट की सुविधा आज जरूरी है इवन किसी भी फील्ड में हम लोग जा रहे हैं कहीं भी वर्किंग कर रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं एक इंटरनेट की सुविधा के बिना वो सारी चीजें जो है अधूरे रह जाती हैं, जी के पानी के बिना नहीं सकते ऐसी हम नेटवर्क के बिना के टाइम में हम रह नहीं सकते जैसे जी जी जैसे पानी के बिना हमारा जीवन नहीं वैसे नेट के बिना आगे चल के हमारा जो है उन्नति नहीं हो सकता है या करियर नहीं बन सकता है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है इसके ऊपर हमारे विद्यार्थी मित्र जो अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा की आप इस फील्ड में आगे जाने के लिए जो भी सुख साधन आप यूज करते हैं उसके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है तो इसीलिए हमें जो है यहाँ अपॉर्चुनिटीज की तो बात ही नहीं बहुत ही लिक्विडिटी है अपॉर्चुनिटीज की आप इसके लिए खाली अपने आपको तैयार करना है क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं लेकिन आप उसमें बेस्ट नहीं कर पाएंगे या अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो फिर वहां जाके भी आप नील हो जाएंगे तो इसलिए जरूरी है कि हमें किस तरह से परफॉर्म करना है इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के अंदर जो जो चीजें हमको चाहिए जो जो चीजें हम हमारी पढ़ाई में होनी चाहिए उन सारी चीज़ों को हमें टेक्निकली भी थ्योरली भी और मेंटली भी हमें प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा तो मैं चाहूँगा कि हमारे विपिन जी हमारे साथ है और काफी अच्छा एक तो जब भी हम अपने काम करते हैं किसी काम पे तो उसको अपना काम समझ करना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए तो वो नहीं करेंगे अगर आपको जो भी मतलब कि आपके बोस ने आपकी कंपनी ने जो भी आपको रख दिया है आप उस काम को अच्छी तरह निभाएं अच्छी तरह करके दिखाएं और नेगेटिव कभी भी ना लेके जाएं अगर आप फोजिव लेके जाओगे तो आपकी आगे मतलब की तरक्की होगी आगे कंपनी में भी आपका अच्छा नाम होगा कि हाँ पे इस बच्चे ने इस लड़के ने इस इंजीनियर ने अच्छा काम किया तो अच्छा मतलब उसका तो मतलब इस टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर को, को हम मतलब की भूल जाते हैं सोच नहीं रखनी चाहिए अगर आपके दोस्त आपको कुछ भी प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी कहीं भी ये काम करना है तो नेगेटिव मत लेके जाओ उसको हम करेंगे अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो तो तो आपके पे लग जाएगा इससे वही तो ही कहेंगे कि कि वो काम तो करता नहीं लो ये करो तो सोचना चाहिए पाने प्राइवेट सेक्टर जी, जी। आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जहां पर करियर की बात होती है दो सेक्टर हमारे साथ में चलते हैं एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट सेक्टर और कई बार हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी है इसलिए ज़्यादातर हमारा फोर्स या ध्यान उस तरफ रहता है लेकिन जहां सीट कम हो वहां पर हम कितना ट्राई करने से भी बात एक ही होती है कि वहां पर जब ज़रूरत होगी हमारी लक के आधार पे हम लग भी सकते हैं लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे काम तो वहाँ भी करना पड़ेगा प्राइवेट में भी काम करना पड़ेगा लेकिन यही है कि दोनों जगह पर आपको जो है अगर प्राइवेट में बाई चांस आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है तो उन चीज़ों को अच्छी तरह से मैंटेन करने के लिए आपको जो है विपिन जी जैसे बता रहे हैं कि वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना है पॉजिटिव लेके चलना है हर चीज़ में और हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत कम पे मिले लेकिन आपका परफॉर्मेंस देखते देखते जो है वो पे कुछ ही समय में जो है आपका आ, कार्य करने की जो क्षमता है या आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को देख आपका आपका इम्पोर्टेंस को देख लोग जो है ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट भी बढ़ सकता है और बहुत अच्छे आगे भी एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है तो दूसरी बार जो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको इस क्षेत्र में मिल सकता है अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा खुद का अगर हम लोग आ, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं इस क्षेत्र में बिजनेस ये है कि आजकल जो हमारे माइक्रोवेव चल रहे हैं इंटेलीकोमिकेशन में पहले माइक्रोवेव के, के चलता था हमारा नेटवर्क तो आज के टाइम में हम फाइबर पे ही हमारा सारा कुछ काम होने लग गया क्योंकि तो उसकी जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है जो स्पीड होती है उसकी मतलब की अधिक होती है माइक्रोवेव में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती थी तो अब हम हर मतलब की नेटवर्क के लिए हम फाइबर को ही यूज कर रहे हैं फाइबर जो मीडिया है वो मतलब की बेनिफिट है फाइबर के लिए तो हम जैसे हम फाइबर लेंग के लिए हम वेंडरिंग देते हैं किसी भी वेंडर को तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं वो लगभग एक दो करोड़ रुपये में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो अलग अलग कंपनीज होती हैं जैसे आईटिया वोडाफोन एयरटेल तो आगे वो वो भी अब हर एक नेटवर्क मतलब कि माइक्रोवेव से हटकर अब फाइबर की तरफ चला गया क्योंकि जो भी कंपनीज होती हैं कस्टमर जो भी आते हैं तो फाइबर भी लेना पसंद करते हैं क्योंकि माइक्रोवेवे से ज्यादा हो जाती होती है अब आज के टाइम में तो मतलब की इतनी बैंडविड अब इतनी चाहिए मतलब कि बैंडविड के ऊपर डिपेंड होता है तो फाइबर में जो बैंडविड लेते हैं वो अच्छी होती है और इतना कि उसमें कोई फोल्ड होने के डर रहते हैं ना ही होने के डर रहते हैं मतलब कि फाइबर मीडिया एक मतलब कि गुड मीडिया है टेलीकोम्युनिकेशन और आज आ, मतलब कि इसमें बिजनेस के लिए यही है कि हम फाइबर लेन के लिए अपना बिजनेस कर सकते हैं वो एक करोड़ एक करोड़ डेढ़ करोड़ तक रुपये तो में स्टार्ट हो जाता है तो उसमें भी अच्छा मतलब स्कोप है अगर हम फाइबर के लिए बिजनेस करें फाइबर लेन के लिए बिजनेस करें तो बहुत ही बेनिफिट है जी विपिन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जो है जानकारी मिल रही है और करियर इन टेलीकम्युनिकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं आ, मोटे तौर पे वो समझ गए होंगे और आगे जब वो इस फील्ड में आएंगे तो वो सारी चीज़ें उनको पता ही चलेगा और साथ ही साथ आपने बताया कि बिज़नेस भी अच्छी तरह से कर सकते हैं फाइबर लिंक का या फाइबर का जो आज इस टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में यूज़ हो रहा है जी कि वो गेंग बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बार ऐसे होता है की कही कहीं कहीं जो है हमारे मोबाइल नेटवर्क में इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है या फिर बी एस एन एल का भी हम लोग यूज करते हैं तो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम आता है तो ये किस लिए होता है क्या कारण हो सकता है इसके कुछ दो तीन कारण बताइए यही है नेटवर्क में जैसे हम माइक्रोवेव लिंक है हमारे मतलब कि हंधी बरसात आ जाती है कोई भी तूफान आ जाता है तो उसमें अपने जो माइक्रोवेव लिंक होते तो हैं लगे होते हैं जो टावर पे तो लगे होते हैं जो वो फ्लक्चुएसन कर जाते हैं कई बार मतलब कि पक्षी पक्षी होते हैं हमारे एक टावरिंग के तो ऊपर एक मीडियम लग होता है तो ना कई बार हवा में या विदाउट अगर हवा ना हो तो जैसे कई बार पक्षी वहाँ पर चौंक के साथ उसको हिला जाते तो उससे फ्लक्चुएसन हो जाती है और अब आज के टाइम में इसलिए फाइबर को यूज कर रहे हैं हर साइटों पे हम फाइबर लिंक कर रहे हैं तो उस फाइबर से हम मतलब कि अच्छा नेटवर्क रिसीव कर सकते हैं इसलिए फाइबर के लिए हम मतलब फाइबर को हम प्रेफर कर रहे हैं पहले अब माइक्रोवेव लिंक लगभग आने वाले टाइम में माइक्रोवेव लिंक लगभग खत्म ही हो जाएंगे तो फाइबर पर ही हमारा सब नेटवर्क चलेगा हरेक कंपनीज में मतलब की फाइबर को हम प्रेफर दे रहे हैं सभी कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर और वाले टाइम में एल भी अपना लगभग फाइबर फाइबर पे पे लिंक चलाएगा और चले हुए हैं बी एस एन एल के मतलब आने वाले टाइम में फाइबर पोस्ट मतलब प्रेफर इसी को ही देंगे आने वाले टाइम में क्योंकि बेनिफिट अच्छी है नेटवर्क भी अच्छा कोई लोसेज नहीं आएंगे माइक्रोवेव पे लोसीज आ सकते हैं इसलिए हम फाइबर को ही प्रेफर देंगे फर्स्ट जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो नेटवर्क का फाइबर लिंक नहीं होता है या फाइबर का जो सिस्टम है वो नहीं होता है इसीलिए जैसे हमारी तो खर्चा अपने बताइए गवर्नमेंट इतना खर्चा करके अगर खर्चा कर भी दे अगर खर्चा मतलब गवर्नमेंट तो ये प्राइवेट सेक्टर तो बंद हो जाएंगे क्योंकि तो पी एस एन के पास पैसा भी इतना काफी अगर वो अपने नेटवर्क बिछा दे तो सभी लोग पी की तरफ जाएंगे मतलब क्योंकि गवर्नमेंट uh, हो गया एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा फाइबर अगर वो लेइंग कर दें हर डिपार्टमेंट मतलब कि हर डिपार्टमेंट में हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में अगर वो फाइबर भी प्रू करते हैं तो इसलिए ये अपना प्राइवेट सेक्टर वाले तो सभी प्राइवेट सेक्टर ने टेलीकोम्युनिकेशन में सभी जैसे एयरटेल वोडाफोन टाटा जो भी वीडियोकोन है जो भी है सब इन्होंने अपना एक नेटवर्क बिछा दिया है फाइबर का जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि फाइबर का नेटवर्क से जो है स्पीड भी अच्छा मिलता है अनलिमिटेड मिलता है तो इसके वजह से हाँ और रेट्स भी कम मिलते हैं और बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है जहाँ पर हम लोग अच्छी नेटवर्क को प्राप्त कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि नए स्टूडेंट है जो कम कम्युनिकेशन में अपना पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उन्हें किस तरह से जॉब सीकर या जॉब ढूंढने के लिए क्या क्या करना होगा कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी उनके लिए होते हैं किसी भी क्षेत्र में समझो हरियाणा हो या फिर यहाँ पर राजस्थान हो जिस भी स्टेट में वो है अगर पढ़ाई पढ़ रहा है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो किस तरह से अप्लीकेशन कहाँ कहाँ करना होगा कैसे उसको नौकरी मिलेगी मैं ये कहना चाहता जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो ये मत घबराए कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया ये बच्चों के मन में मतलब कि की नौकरी नहीं मिलेगी इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट मैनी अपॉरचुनिटीज आर अवेलेबल इन दिस टाइम इन साउथ साउथ स्टेट में भी काफ़ी अपॉरचुनिटीज हैं टेलीकोम्यनिकेशन डिपार्टमेंट लाइक विप्रो डीसीएल दी, दी, इंफोसिस इन इनमें एक्सीएल आई काफी अपॉरचुनिटीज आती हैं मतलब की स्टूडेंट को ऑनलाइन भी इसका फिल कर सकते हैं ऑनलाइन जैसे हम कंपनी में आता है उसमें तो हम अपना सीवी उसमें सीबीम भेज सकते हैं नौकरी और, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी आपकी मेल आई डी पे आएंगी आपका फोन नंबर एड होगा आपको कॉल आएंगे उसके रिगार्डिंग की आपके लिए जॉब है मतलब ये नहीं है की बच्चों को घूमना फिर पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज वेरी मोस्ट मतलब की काफी चाहिए है मतलब की अवेलेबल है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया विपिन जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप काम करते हुए अपना पढ़ाई करते हुए भी ऑनलाइन जो है फॉर्म भर सकते हैं और जहां भी आपकी नौकरी जहां भी होगी वहाँ पर आपको लगी जाएगी और लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमें सब कुछ करते हुए भी पॉजिटिव रहना है थोड़ा सा हिम्मत रखना है हर चीज़ में ऐसा ही होता है किसी भी ट्रेड में आप जाना चाहते हो तो शुरुआत में वो दिक्कतें होती हैं लेकिन एक बार उन दिक्कतों का सामना आप कर लेते हो तो आप जो है ठाकुर बन जाते हो ठोकर खाए बिगर कोई भी ठाकुर नहीं बनता थोड़ा सा मेहनत शुरुआत में लगता है उसके बाद तो फिर क्या है हर चीज़ समझने में देरी लगती है लेकिन समझ जाने के बाद वो चीज़ें हमें बहुत ही आसान लगता है वैसे ही है टेलीकम्युनिकेशन में हो सकता है कि अभी आपको कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रहा हो लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और कुछ जगह आप घूमने शुरू कर देंगे आ, मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आप जो भी कंपनी के नाम आपने अभी सुने टाटा है और टी है या फिर विप्रो है इन सारी कंपनी इसमें कभी कभी अगर आपको मौका मिले तो कुछ जगह पे आप जाकर आइए ताकि आपको आइडिया हो नो हो, हो कि हम लोग यहाँ जाएंगे तो किस तरह के काम कर सकते हैं थोड़ा सा देखने से भी आपका विचार चलेगा और आपको आइडिया भी आ जाएगा जैसे ही आपको आइडिया आ जाता है तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप कर सकते हैं और आ, मैं चाहूंगा कि अब आने वाले समय में नए जो जॉब्स है किस तरह के क्रिएट हो सकते हैं उसके बारे में अगर आपके पास जानकारी हो तो बताइए यही है मैं आज के टाइम में बच्चे ये सोचते हैं कि हमको डायरेक्ट कुर्सी वाली जो मिल जाएगी तो आज के टाइम में डायरेक्ट कुर्सी वाली तो देखो तो तो जो मिलेगी दे। नहीं क्योंकि तो फील्ड में जाएंगे कुछ पता लगेगा फील्ड में जाएंगे कुछ सीखेंगे तभी हम कुर्सी में बैठ पाएंगे आगे किसी से बात कर पाएंगे तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आप ये मत सोचें तो कि हमें कुर्सी की जो मिले स्टार्टिंग में क्योंकि फील्ड में जाएंगे कुछ पता लगेगा कहीं साइड में जाएंगे कुछ नॉलेज आएगा तो मतलब कि ये वो नजदीक ही फील्ड में भी लगाए एक दो साल तो कभी तो अच्छा मतलब ये तो है नहीं कि एकदम अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा आपने जो भाई पढ़ाई की है जो भी नहीं लिया कि कुर्सी की जो मिल रही है ए की ऐसा नहीं है क्योंकि फील्ड में भी जाना जरूरी है आज के टाइम में विदाउट फील्ड में जाए बिना मतलब कि हम कुछ भी मतलब नॉलेज नहीं ले सकते अगर फील्ड में नहीं गए तो हम किसी को दूसरे बंदों को क्या बताएँगे कि हमने क्या सीखा है कैसे क्या, सीखा, क्या सीखा होगा तो कुर्सी में बैठ कर तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे इन ऑफिस मतलब कि भी फील्ड बहुत ही अच्छी बात विपिन जी आपने बताया और हाल ही में मैं थोड़ी देर कुछ दिन पहले गणपत यूनिवर्सिटी गया था जो महसाना में है वहाँ पर भी एक बहुत रश लगी थी बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे कुछ कम से कम हजार स्टूडेंट आये हुए थे और अपॉर्चुनिटी थी डायरेक्ट ऑन जॉब चैनल चालीस लोगों की थी और वो ये देखना चाहते थे जो इंटरव्यूवर्स हैं तीन लोग जब बैठे थे हज़ार लोगों का इंटरव्यू करना है और चालीस लोगों को सिलेक्ट करना है तो आप देखिए कैसे हो सकता है लेकिन आ, लेकिन बड़ा टफ ये था वहाँ के जो इंटरव्यूअर्स थे उनसे मेरी बात हो गई तो वो बड़े आ, अच्छी तरह से बताने लगे हमें आ, कि हज़ार बच्चे आए हुए हैं लेकिन हम उन्हीं बच्चों को प्रेफर करेंगे जो बच्चे फील्ड में जाने के लिए अपनी मनसा बताते हैं अगर वो फील्ड में जाना नहीं चाहते तो उनको हम लोग तो पहले से ही रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जो बच्चे ग्राउंड लेवल पर पहले काम करने के लिए तैयार होते हैं वो कुर्सी पर बैठने के लायक भी बाद में बन सकते हैं लेकिन जो कुर्सी की आस पे आते हैं तो वो ग्राउंड लेवल पर कभी जाएंगे नहीं और बिना ग्राउंड लेवल पर वो काम भी पूरी तरह से सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे सीखने को लगा जैसे आपने बताया तो मुझे वो बात याद आ गई बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को शुरुआत में तो आप इन चीजों को देखिए मत कि कौन सी नौकरी कहां मिल रही है शुरुआत में एक दो साल आप रेंडरली आप अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए करते जाइए जो भी आपको जॉब मिला है वो करते जाइए उसके बाद तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे खुल जाएंगे शुरुआत में वो सारी चीजें बंद दरवाजे ही लगेंगे लेकिन एक भी दरवाजे को आप अपने मेहनत से खोल लेते हो तो हजारों दरवाजे जब आपके लिए खुल जाते हैं, तो बहुत आती है कई बार ऐसे होता है कि ज्यादा बिलिंग हो गया अरे हमने यूज नहीं किया फिर कट हो गया ये जो चीजें हैं बिलिंग वाली क्या इसके ऊपर कुछ आप बता सकते हैं ये कि पर ही लेना चाहिए क्योंकि कई बार हम जैसे आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं जैसे हरियाणा में है तो राजस्थान जाएंगे गुजरात जाएंगे अगर गुजरात है तो यूपी जाएंगे जो भी है me, पोस्ट पेड में अकॉर्डिंग टू मी पोस्ट पेड दम पर रेज करिए तो प्रीपेड भी अच्छा है प्रीपेड में अगर जिसको जिसकी जरूरत है जिस भी पर्सन को की हमें इतनी जरूरत है उसके लिए प्रीपेड भी अच्छा है पोस्ट पेड के लिए है कि हमें उसमें सभी मतलब कि जो थिंग्स है वो है जैसे कि अपना एसएमएस भी मिल जाते हैं उसमें फ्रीजी डाटा फोर डाटा टू जी डाटा अनलिमिटेड और मैनी मिनट और सेकेंड के हिसाब से है जो भी प्लान होता है हमारा मतलब पोस्ट पेड भी अच्छा है और प्रीपेड भी आजकल मतलब के कहने का मतलब जैसे भी जिस पर्सन को की जरूरत है उस हिसाब से, से वो करते हैं आ, लेकिन मेरा ये मतलब है कि में कोई आपके पास आया तरह का बहुत करके आते हैं। Actually, मैं, हैं हम देखते वाले उसमें नहीं है हम मतलब कि में मतलब कोई भी हमारे हरियाणा में पंजाब में हिमाचल में जो भी नया कस्टमर आता है उसको डिलीवरी देना होता है मतलब जैसे कि आ, किसी आ, एक कंपनी से है उसने उसको छः एम डी डी एस बेनिफिट तो उसको केस आएगा हमारे पास तो वो डिलीवर करना है और जो भी हरियाणा में हमारे पंजाब में जो भी मतलब कि साइटों पे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी इंक्लूड होगा तो वो हमारे थ्रू ही होता है मतलब कॉल सेंटर पे होता है वो कंप्लेंट का तो हमारा तो उसकी मतलब की हाई लेवल पे मतलब की वो बेनिफिट देनी होती है कंपनीज को जो भी हमारा लो अगर कोई लोसेस ना जाए नेटवर्क में उसको क्लियर करवाना ये मतलब जैसे आप वो कौन सेंटर से होता है कि अह कंप्लेंट्स जाते हैं ज्यादा है। और आपके यहां सिर्फ नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है वो कितना चाहिए कैसे चाहिए वो सारा चीज तो तो आप लोग का तो लॉस इज नहीं आने चाहिए उसको क्लियर करना लॉस इसको बनवाना मतलब ये आगे टीम से ये मतलब ये पोस्टपेड भी सही है नंबर एज पर रिक्वायरमेंट और प्रीपेड भी सही है जी जी विपिन जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से ये जो टेली में हम काम कर सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे उसको शॉर्ट आउट किया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग काम होते हैं तो जहाँ अपनी क्वालिटीज़ होंगी वहाँ पर हम लोग सेट हो जाएंगे लेकिन उसके लिए शुरुआत में आपको जो है इन सारी चीज़ों को देखना है स्टडी करना है थियोरी और प्रैक्टिकली आपको जो है इन सभी चीज़ों को करके देखना है तब आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं विपिन जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया टेली में अपना करियर बनाने के लिए और जाते जाते मैं कहूँगा सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए एक मैसेज जरूर दें आप अपने हिसाब से मैं अपने हिसाब से यही मैसेज देना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भाइयों को बहनों को कि आप ये मत समझे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब नहीं है तो मेरे को यही रिक्वेस्ट है आपसे सभी से कि एक जहाँ भी आपको जॉब मिले मतलब तो फील्ड की मिले छोटी मिले तो कब पैसा मिले आप एक बार एंट्री करो एंड विदाउट एंट्री के तो आप घर बैठे रहोगे तो कोई फायदे नहीं है एक बार एंट्री करो अगर आप फ्री में भी लगोगे तो फ्री में भी आपका एक्सपीरियंस बनेगा आगे जाके आप अच्छी नौकरी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अच्छी नौकरी पाओगे मतलब की मतलब घर में आराम से मत बैठो <laughs> मतलब जो भी आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप तो वहाँ पर जाओगे यही मेरे रिक्वेस्ट विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया करियर इन टेली कम्युनिकेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले समय में किस तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में आपने बताया थैंक यू सो मच और फिर से हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसी आशा के साथ और विद्यार्थी मित्रों को यही कहूंगा कि आप जो है अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाइए और अपना करियर को बहुत अच्छा दी बेस्ट बनाइए अपने लिए और अपने देश के लिए कहीं ना कहीं आपका जो है सेवा उपलब्ध हो ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और विपिन जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी लगने, सोया था पोषक दो पंखो को हवा जरा सी सिलगने दो हवा जरा सिलगने पतन चाहे को दिखाती है झील दो दो देखो पे जाती है उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे उड़ने दो दो सोया था बुजने दो को हवा जरा दो उड़े दो हवा शिल